शिवपुराण उमा सहिता उमा बोली मैं ही परम ब्रह्म परम ज्योति प्रणो रूपणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ मैं ही सब कुछ हूँ मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है मैं निराकार होकर भी साकार हूँ सर्व तत्व स्वरूपणी हूँ मेरे गुण अर्थर्व हैं? मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्यकारण रूपिणी हूँ मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ यही मेरा अर्थ नारेश्वर रूप है मैं सर्व स्वरूपणीय ईश्वरी हूँ मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ काली लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है मैं सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ मेरे भय से हवा चलती है मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मान ही लोग पाल निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं मैं सर्वथा स्वतंत्र हूं और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूं तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती है वह मेरा ही रूप है सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं इनमें से प्रथम तो माया है और दूसरा माया रहित देवताओं ऐसा जानकर गर्भ छोड़ो और मुझ मुस्नातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो उमोवाच पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणद्वन्द्व रूपणी अहमेवास् सक मदंडो ना कश्चन विराकारा पिता सर्वतत्वस्व रूपिणी अप्रत्यर्गुणी कार्य कारणी कदाचिदयता कदाचिपुरशाकृति कदाचि उभयाकारा सर्वीशरीरंच जगन्माताह हम, जगन्माता हम, हम रुद्रसंहारकर्ताह सर्विश्वा विभूषिणी कामलाणी मुखा सर्वा ही शक्त मदन सा दीवता तथे मकला कला, कला मत प्रभावाद सर्वे मत्वाज्जिताे युष्मा नंदनाज्ञा व्ये सारूमयी जुयसा नर्तक तथा सर्वूता नर्तियाम्यहुमीश्वरी मद्भ्यावन सर्वं दहति हिभो लोकपाला प्रकुर्वन्ते स्वस्वर्माण्यनातम कदाचिदेवर्गा कदाचिजन्म कौन सवतंत्र निजीलया अनाशी परम धाम मयातीत परापरम श्रुतो वर्णयते यद्रूप सगुणम चेती मद्रूप द्विधं मत माया सम मायाबलिम चेक देश देवी का यह कुणा युक्त वचन सुन देवता भक्त भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे जगदीश्वरी क्षमा करो परमेश्वरी प्रसन्न हो माता ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित्त हो पूर्वत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है